अध्याय २६ प्रभु ये की हत्या की साजिश गुरु येशु ये सब कहकर अपने शिष्यों से बोले तुम जानते हो कि दो दिन के बाद मुक्ति है तब तेजस्वी मानव पुत्र कीलों से क्रूस पर ठोके जाने के लिए पकड़वाया जाएगा अब काइफस नामक महापुरोहित के आंगन में अन्य प्रधान पुरोहित और समाज के बड़े इकट्ठा हुए वे आपस में सलाह करने लगे की कि किस प्रकार प्रभु यीशु को छल से पकड़कर मार डाले परंतु वो कहते थे मुक्ति त्योहार के दिनों में ऐसा करना ठीक नहीं वरना लोग भड़क कर दंगा फैला देंगे महिला का अद्भुत भक्ति प्रदर्शन जब प्रभु यीशु बैतनिया गांव में शमौन के घर पर खाना खा रहे थे वही शिमौन जिसे पहले कोड़ रोग हुआ था एक औरत महंगे खुशबूदार तेल की बोतल लेकर आई और उसे प्रभु के सर पर लगाने लगी शिष्य यह देखकर नाराज हुए और कहने लगे इतने महंगे तेल की बर्बादी क्यों इसे बेचकर बहुत पैसे मिल सकते थे और गरीबों को दिए जा सकते थे लेकिन जब प्रभु यीशु ने सुना तो उन्होंने कहा इस औरत पर क्यों नाराज होते हो इसने मुझे सम्मान देने के लिए एक अच्छा काम किया है गरीब तो तुम्हारा दान लेने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा उसने मेरे शरीर के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए उस पर खुशबूदार तेल डाला है मैं तुमसे सच कहता हूं सारे संसार में जहां जहां शुभ संदेश के बारे में सुनाया जाएगा वहां इस औरत की याद में इस बात को बताया जाएगा शिष्य का गुरु को कुछ सिक्कों के लिए धोखा देना तब प्रभु यीशु के बारह राजदूतों में से एक ने जो यहूदा कहलाता है प्रधान पुरोहितों के पास जा कर कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वा दूं, तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने चांदी के तीस सिक्के गिनकर उसे दिए उस समय से यहूदा प्रभु येशु को गिरफ्तार कराने का सही मौका ढूंढने लगा गुरु का अपने शिष्यों के साथ मुक्ति त्योहार मनाना रोटी त्योहार के पहले दिन शिष्यों ने प्रभु यीशु के पास आकर पूछा आप कहाँ चाहते हैं कि हम आपके लिए त्योहार का भोजन तैयार करें उन्होंने कहा शहर में एक व्यक्ति के पास जाना और उससे कहना गुरु जी कहते हैं कि मेरा समय निकट आ पहुंचा है मैं तुम्हारे यहाँ अपने शिष्यों के साथ मुक्ति त्योहार मनाऊंगा जैसा गुरु येशु ने आदेश दिया था वैसा ही शिष्यों ने किया और मृत्यु त्योहार का भोजन तैयार किया शाम के समय गुरु येशु बारह राजदूतों के साथ भोजन करने बैठे जब वे भोजन कर रहे थे तब गुरु येशु ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो तुम में से एक शिष्य मुझे धोखा देगा इस पर वे बहुत दुखी हुए और हरेक शिष्य उनसे पूछने लगा प्रभु क्या वह मैं तो नहीं हूं उन्होंने उत्तर दिया जो मेरे साथ कटोरे में निवाला डुबोकर खाता है वही मुझे धोखा देगा तेजस्वी मानव पुत्र तो जैसा परमात्मा ग्रंथ में उसके बारे में लिखा है मृत्यु की ओर जा रहा है परंतु उस मनुष्य को उसका परिणाम भुगतना होगा जो मानव पुत्र को धोखा देगा उस मनुष्य के लिए अच्छा होता कि वह पैदा ही ना हुआ होता तब यहूदा जो उनके साथ धोखा करने वाला था उसने कहा गुरुजी क्या वह मैं तो नहीं हूं गुरु येशु ने ये ने जवाब दिया यह तो तुमने अपने आप ही कह दिया परमात्मा और मनुष्य के बीच अनुबंध की पुष्टि भोजन करते समय गुरु येशु ने रोटी ली परमात्मा से आशीर्वाद मांगकर उसके टुकड़े किए और शिष्यों को दिए और कहा लो खाओ इसे मेरा शरीर समझो उसके बाद उन्होंने अंगूर के रस का प्याला लिया और परमात्मा को धन्यवाद देकर शिष्यों को दिया और कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह मेरी बलि के खून के समान है जो परमात्मा और उसके लोगों के बीच में अनुबंध की पुष्टि करता है यह बहुत से लोगों के बुरे कर्मों के खाते को मिटाने के लिए बहाया गया है मैं तुमसे सच कहता हूं अब मैं यह अंगूर रस तुम्हारे साथ केवल मेरे पिता परमात्मा के साम्राज्य में ही पीऊंगा उससे पहले नहीं तब भजन गाने के बाद प्रभु यीशु और उनके शिष्य जैतून पहाड़ी पर चले गए गुरु की शिष्य के बारे में भविष्यवाणी तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा आज रात को तुम सब मुझे छोड़कर भाग जाओगे क्योंकि परमात्मा ग्रंथ का कहना है मैं चरवाहे पर हमला करूंगा और झुंड की भिड़ने तितर-बितर हो जाएंगी परंतु जब परमात्मा मुझे मरे हुओं में से जिंदा कर देंगे उसके बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश को जाऊंगा पतरस बोला चाहे सब आपका साथ छोड़ दें पर मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीन बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो परंतु पतरस ने कहा चाहे मुझे आपके साथ मरना पड़े तो भी मैं हरगिज़ नहीं कहूंगा कि मैं आपको नहीं जानता इसी प्रकार अन्य शिष्यों ने भी कहा प्रभु येशु का पहाड़ समान दुखों को सहना प्रभु येशु अपने शिष्यों के साथ गदसमनी नामक स्थान पर गए जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा यहां बैठो जब तक मैं वहां प्रार्थना कर रहा हूं वह पतरस को और जबदिया के दोनों बेटे योहन और याकोब को साथ ले गए गुरु येसु उदास और परेशान होने लगे वह उनसे बोले मैं बहुत दुखी हूं ऐसा लगता है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो प्रभु यीशु थोड़ा आगे बढ़े और जमीन पर मुंह के बल लेटकर प्रार्थना करने लगे मेरे पिता परमात्मा यदि संभव हो तो इस दुख के पहाड़ को मुझसे दूर कर दें। परंतु जो मैं चाहता हूं वह नहीं पर जो आप चाहते हैं वह पूरा हो जब वह शिष्यों के पास लौटे और उन्हें सोते देखा तो पत्रस से बोले मेरे साथ एक घंटे जागने की भी शक्ति तुम में नहीं तुम सब सतर्क रहो और प्रार्थना करते रहो ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फंस जाओ इसमें कोई शक नहीं कि आत्मा तो सतर्क और तैयार है परंतु शरीर थककर कमजोर हो जाता है फिर से प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए गए और कहा मेरे पिता परमात्मा अगर कोई और रास्ता नहीं है और मुझे दुख उठाना ही होगा तो मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं गुरु ये प्रार्थना करके लौटे और उन्होंने शिष्यों को फिर सोते हुए पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भारी हो रही थीं। उन्हें छोड़कर प्रभु येशु फिर गए और तीसरी बार उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की तब वह शिष्यों के पास आए और उनसे कहा अब भी सो रहे हो और आराम कर रहे हो देखो समय आ पहुंचा है तेजस्वी मानव पुत्र के हाथ जाने वाला है उठो हम चलें। देखो मुझे धोखा देने वाला नजदीक आ गया है भीड़ द्वारा प्रभु यीशु की गिरफ्तारी गुरु यीशु बोल ही रहे थे कि बारह शिष्यों में से एक शिष्य यहूदा आ गया उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए बड़ी भीड़ थी जिसे प्रधान पुरोहितों और समाज के बड़ों ने भेजा था यहां आने से पहले यहूदा ने उन्हें बता दिया था जिस व्यक्ति को मैं चूमकर नमस्कार करूं उसको गिरफ्तार कर लेना वह तुरंत प्रभु यीशु के पास जाकर बोला गुरु नमस्कार और उनके गाल को चूमा प्रभु यीशु ने उससे कहा मित्र जिस काम के लिए आए हो उसे कर लो तब जो लोग यहूदा के साथ थे उन्होंने पास आकर प्रभु यीशु को गिरफ्तार कर लिया इस पर प्रभु यीशु के एक शिष्य ने अपनी तलवार खींची और महापुरोहित के सेवक पर चलाकर उसका कान काट दिया प्रभु यीशु ने उससे कहा अपनी तलवार म्यान में रखो क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने पिता परमात्मा से मांग नहीं सकता था कि वह मेरे लिए इसी समय हजारों स्वर्गदूतों की सेना भेज दे? मैं मांग कर सकता था, लेकिन परमात्मा ग्रंथ का कहना है कि यह एक अलग तरीके से होगा उस समय प्रभु यीशु ने भीड़ से कहा क्या तुम तलवारें और लाठिया लेकर मुझे बंदी बनाने आए हो मानो मैं कोई खतरनाक क्रांतिकारी हूं मैंने रोजाना परमात्मा के मंदिर के आंगन में बैठकर तुम्हें उपदेश दिए पर उस समय तुमने मुझे नहीं पकड़ा किंतु यह सब इसलिए हुआ ताकि परमात्मा के प्रवक्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणियां पूरी हों। तब सब शिष्य प्रभु यशु को छोड़कर भाग गए प्रभु येशु को अपराधी साबित करने की साजिश प्रभु ये को पकड़ने वाले उनको महापुरोहित के घर ले गए, जहां धर्मगुरु और समाज के बड़े इकट्ठा थे पतरस भी दूरी बनाकर उनके पीछे महापुरोहित के भवन के आंगन तक गया और क्या होने वाला है देखने के लिए अंदर जाकर पहरेदारों के साथ बैठ गया दूसरी तरफ प्रधान पुरोहित और सारी यहूदी धर्म महासभा प्रभु यीशु को मार डालना चाहती थी इसलिए वे सभी उनके विरुद्ध झूठे गवाह ढूंढने की कोशिश करने लगे पर अनेक झूठे गवाह खड़े करने पर भी कोई प्रमाण ना मिला आखिरकार दो गवाह आकर बोले इसने कहा था मैं परमात्मा के मंदिर को गिरा सकता हूं और तीन दिन में उसे फिर खड़ा कर सकता हूं इस पर महापुरोहित ने खड़े होकर प्रभु यीशु से कहा ये लोग जो तुम पर आरोप लगा रहे हैं उसके बचाव में तुम कुछ बोलोगे नहीं पर प्रभु यीशु मौन रहे महापुरोहित ने कहा मैं तुम्हें जीवित परमात्मा की कसम देकर पूछता हूं कि बताओ क्या तुम मुक्तिदाता परमात्मा के पुत्र हो प्रभु यीशु बोले आपने यह स्वयं ही कह दिया मैं आपसे यह भी कहता हूं कि अब से आप लोग तेजस्वी मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान परमात्मा के सिंहासन के दाई ओर बैठा शासन करते और बादलों पर सवार होकर आता हुआ देखोगे इस पर महापुरोहित ने गुस्से में आकर अपने कपड़े फाड़े और कहा इसने परमात्मा का अपमान किया है क्या हमें अब भी गवाहों की जरूरत है आप सब लोगों ने स्वयं अपने कानों से परमात्मा की निंदा सुन ली आप लोगों का क्या फैसला है उन्होंने उत्तर दिया यह मृत्यु दंड के योग्य है तब उन्होंने प्रभु यीशु के मुंह पर थूका उन्हें घूंसे मारे और कुछ ने थप्पड़ मारकर उनसे कहा ओ मुक्तिदाता हमें परमात्मा से पता करके बता कि इनमें से किसने तुझे मारा शिष्य का गुरु को पहचानने से इनकार करना पतरस बाहर आंगन में बैठा था तब एक सेविका उसके पास आकर बोली तुम भी तो गलील निवासी यीशु के साथ थे पर पतरस ने सबके सामने इनकार करते हुए कहा मैं नहीं जानता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो पतरस बाहर के दरवाजे पर चला गया तब किसी और सेविका ने उसे देखा और वहा खड़े लोगों से कहा यह व्यक्ति नासरत निवासी यीशु के साथ था एक बार फिर पत्रस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता कुछ समय बाद वहां खड़े हुए लोगों ने पत्रस के पास आकर कहा जरूर तुम उन्हीं में से एक हो क्योंकि तुम्हारी बोली उन्ही लोगों के समान है तब ने कसम खाई और कहा मैं उस मनुष्य को नहीं जानता अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो परमात्मा मुझको भस्म कर दे और ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी अब पत्रस को वो शब्द याद आए जो गुरु येसू ने कहे थे मुर्गे के बांग देने से पहले तुम तीन बार कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानते तब बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा